अथर्ववेदिया मांडू के उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम मंगलाचरण का भाष्य में जो मंगलाचरण है प्रथम मंगलाचरण का बात कर रहे विचार कर रहे थे जो परमात्मा है चैतन्य रूप है वास्तविक उसी के द्वारा ही जागृत स्वप्न और सुसुप्ति ये तीनों अवस्था अनुभव किया जाता है प्रकाशित तो उसी चैतन्य से ही होता है तो किंतु माया से जीव मानता है कि ये अनुभव मेरे को हो रहा है वास्तविक ये स्वरूप साक्षी चैतन्य उसी के द्वारा प्रकाशित हो रहा है माया कैसे संख्या माया संख्यम माया संख्यम तुरीय वहाँ कहा अर्थात चतुर्थ हम जो कहते हैं ब्रह्म को तो वास्तविक वहाँ चतुर्थ अर्थात तो वास्तविक चतुर्थ नहीं है जैसे स्वप्न को देखा कोई स्त्री तीन पुत्र है और नींद खुल गया देखा कि एक ही पुत्र है तभी तो उसका चार पुत्र हो गए तो जैसे यह वास्तविक किन्तु एक ही है बाकी तीन तो वो सपनों में देखा था मिला करके जैसा वो स्त्री कहेगी कि हमारा चार पुत्र है तभी ये जाग्रत पुत्र को कहता है कि चतुर्थ पुत्र है क्योंकि तीन तो मेरा और सपनों में थे इसी प्रकार की जो जाग्रत स्वप्नों और सुसुप्ति ये तीन अवस्था ये अर्थात तो ये एक प्रकार की कल्पित अवस्था तो, अवस्थ तो कल्पित तीन और वास्तविक एक जैसे स्वप्नों में तीन पुत्र और जागृत में एक पुत्र मिलाकर के चार पुत्र हो गए इसी प्रकार की कल्पिता तो तीन अवस्था एक अवस्था वास्तविक तो वो जो वास्तविक अवस्था तो जैसे अच्छा मतलब दृष्टांत तो हम लोग दिए कि एक जागृत पुत्र और तीन स्वप्न पुत्र वहां थोड़ा अंतर यह है कि जागृत पुत्र स्वप्न में नहीं है स्वप्न पुत्र जागृत में नहीं है मिलाकर के चार कहते हैं यहाँ किन्तु तो थोड़ा इतना अंतर है कि जो वास्तविक अवस्था है वो ये तीनों अवस्था में भी वो विद्यमान है अर्थात जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों अवस्था में भी वो चतुर्थ अवस्था, अवस्था विद्यमान है तो जब तक वो चतुर्थ अवस्था का अनुभव नहीं आता है तब तक यही तीनों अवस्था माना जाता है और वो चतुर्थ अवस्था का अनुभव आने पर कहता है कि नहीं नहीं वही वास्तविक एक ही अवस्था है ये तीन अवस्था नहीं है किन्तु अज्ञानी कहेगा कैसे ये तीन अवस्था नहीं है ये तीन अवस्था हमको अनुभव हो रहा है इसका दृष्टि से कहना पड़ता है कि वह चतुर्थ अवस्था नहीं तो वास्तविक कोई एक ही अवस्था ज्ञानी तो जानता है जागरा, स्वप्न सुश्रुति ये तीनों अवस्था में जानता है कि वही अवस्था वास्तविक अवस्था है ये सब तो खाली ऐसे दिखता है इसलिए तस्य तो त्रयो एवं अवस्था कहा जाता है त्रय एवं स्वप्न तीन ही अर्थात तीन अवस्था जीव का तीन अवस्था और श्रुति कहती है तीन ही स्वप्न है हम केवल स्वप्न को स्वप्न कहते हैं श्रुति कहते हैं जागृत भी स्वप्न है सुसुप्ति भी स्वप्न है स्वप्न अर्थात कल्पिता ये तीन अवस्था हो कल्पित होने से उसको चतुर्थक कहा गया तो ये कल्पित को माया शब्द से कह दिया गया माया को तीन को ले करके उसको चतुर्थक कहा गया संख्या माया संख्या इसका समास माया संख्या माया संख्या हाँ बोलिए जागृत में हमको सिर्फ प्रमाता का सिर्फ जागरत में हो रहा है ना? साक्षी का तो सारा इसमें होता है साक्षी का स्वप्नों में साक्षी और सुसुप्ति में साक्षी और जागृत में हम सोचते हैं कि हम प्रमाता है ये तो जब हम शास्त्र सुनते हैं प्रमाता साक्षी का बीच में भेद ऐसा है हम जानते हैं तब हम ये अंतर कर लेते हैं जो शास्त्र सुना नहीं वो कहेगा स्वप्न में भी मैं ही जानता हूँ क्योंकि मैंने स्वप्न देखा जागृत में भी मैं ही पर्वत नदी में ही तो देख रहा हूँ उसके लिए प्रमाता साक्षी का कोई अंतर नहीं है हम लोग शास्त्र सुनते हैं बोल करके कहते कि जागृत प्रमाता को अनुभव हो रहा है और स्वप्न सुसुप्ति साक्षी को अनुभव हो रहा है ये शास्त्र पढ़ करके कह रहे हैं तो वास्तविक कहा जाएगा कि ये जो जागृत अवस्था है ये भी साक्षी का ही अनुभव है कल हम लोग इसका ऊपर विचार किया था अर्थात प्रमाण प्रमेय और प्रमात्री ये तीनों को साक्षी ही वास्तविक प्रकाश करता है इसलिए ये श्लोक में प्रथम श्लोक में कहा जा जाता है ये जागृत अवस्था भी साक्षी का ही है किंतु जागृत अवस्था में प्रमाता विद्यमान है इसलिए प्रमाता उसको अपने में ग्रहण कर लेता मतलब प्रमाता कहता है कि अवस्था मेरे को होता है वास्तविक किंतु अवस्था तो साक्षी का ही है प्रमाता यहाँ विद्यमान होने पर वो कह देता है अर्थात व्यवहार कर लेता है ये अर्थात तो मतलब आपका प्रश्न का उत्तर इतना है कि हम लोग शास्त्र पढ़ने से प्रमाता साक्षी का बीच में भेद को जानते है तभी तो हम कह देते हैं जब नहीं जानते हैं तो हम कहते है कि हम तो एक ही है और ये हम तीनों अवस्था का अनुभव करते हैं तब तो शास्त्र कहता है कि तीनों अवस्था का अनुभव एक ही करता है और वो साक्षी है वास्तविक प्रमाता कुछ अनुभव नहीं करता क्योंकि प्रमाता स्वयं जड़ा है ये जागृत में प्रमाता विद्यमान होने पर वो कह देता है तीनों को करेगा करे क्योंकि ये जो तीनों है ये एक वृत्ति है अंतकरण का वृत्ति अभी इतना फैला है आधा अंदर में रहता है आधा बीच में रहता है आधा विषय के ऊपर रहता है तीन भाग हो गया एक ही वृत्ति है ये वृत्ति के ऊपर चैतन्य का प्रतिबिंब होगा तो जिस अंश वृत्ति अंदर में रहा उस अंश में जो प्रतिबिंब हुआ वो वृत्ति अंश और प्रतिबिंब को मिला करके कहा जाएगा प्रमाता जिस अंश बीच में रहा उसमें भी प्रतिबिंब होगा तो उस अंश को मिलाकर के कहा जाएगा ये ज्ञान उसको हम प्रमाण कहते हैं वृत्ति में चैतन्य रहा उसको कहा जाएगा प्रमाण और जिस अंश विषय में चला गया विषय के ऊपर भी वृत्ति है जाकर के अज्ञान को हटाया उस अंश को लेकर के कहा जाएगा कि उस अंश अभी विषय को प्रकाश कर रहा है तो ऐसे किंतु बाकी है ये वृत्ति एक ही मान लीजिए कि लंबा कपड़ा तीनों को आच्छादन कर दिया उस कपड़ा के ऊपर सूर्य का किरण है तो हम कपड़ा के नीचे जो तीन है उसको लेकर के कहते नहीं नहीं ये तीन अंश हो गया कपड़ा तो एक ही है उसके ऊपर सूर्य का प्रतिबिंब हुआ इसी प्रकार वृत्ति तो एक ही है वो अंतकरण अंदर में है बीच में और जो विषय ये तीनों को मिला करके उसके ऊपर अभी एक ही वृत्ति छा गया उसके ऊपर चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ तो हम कल्पना कर लेते हैं कि तीन अलग अलग हैं, वास्तविक एक ही है जैसे वेदांत परिभाषा में कहा गया तभी तो प्रमात्री चैतन्य और प्रमेय चैतन्य दोनों एक हुआ बोलकर के प्रमेय का ज्ञान होता है हमको विषय का ज्ञान कैसे होता है एक ही हो जाने पर अच्छा अभी जागृत अवस्था का कल्पना हुआ ये जागृत अवस्था का कल्पना कहा हो गया द्वितीय पंक्ति में कहा न जागरित ब्रह्मणी कल्पित मुक्तम जागृत अवस्था का अनुभव जो कर रहा है वो ब्रह्म है हम किन्तु ब्रह्म से उसको क्या मानते हैं जीव है प्रमाता है तो यही मानने लगे कि जागृत अवस्था ब्रह्मो को ही अनुभव हो रहा है अर्थात हम ही इसको अनुभव कर रहे हैं। रहेना दर्शयती ब्रह्मणि जागरित कल्पित यह कहा गया आगे वाक्य कहते हैं द्वितीय पंक्ति का में तत्र स्वप्न कल्पना दर्शयती तत्र कुछ पूर्व वाक्य देख करके कह ब्री ब्रह्मणी जागरित कल्पित अभी कहते हैं तत्र्मी स्वप्न कल्पना वही ब्रह्म में ही स्वप्न स्वप्न का प्रकाश करता वही है तो इस श्लोक में कहा पुनरअपि भीषण उद्भासितान कामजन्यान जन तो बुद्धि के द्वारा उद्भाषित प्रकाशित कहा से आया कहते हैं कामना से पुनरअपी टीका में आ जाग्रत हेतु धर्म धर्म क्षयांतरियम पुनः शब्दार्थ पुनरपि धीषण उद्भाषिता काम जन पुनः क्यों कहा तो कहते हैं कि जाग्रत का हेतु जो धर्म अधर्म जाग्रत में जो अनुभव होता है उसका हेतु है धर्म अधर्म ये सब होने से ये जब क्षय हो जाएगा तब क्या होगा कहते हैं कि तब स्वप्न अवस्था आ जाएगा जागृत कर्म फल देना जब पूरा हो जाएगा तब जागृत अवस्था चला जाएगा और रहेगा नहीं जागृत अवस्था रहेगा नहीं तब तो, तो नींद लगेगा ही लगेगा क्यों कहीं अब स्वप्न फल देने के लिए तैयार हो गया आनंदर एवं पुनः शब्दार्थ तो पुनरअपी अपी कहा कहते स्वप्न हेतु कर्मो कर्मोद्भवे सति इति अपिना उचित जागृत का जागृत में फल देने वाला धर्म चला गया इसको पुनः शब्द से कहा स्वप्न में धर्मा धर्माधर्म के चलते जो फल अभी अनुभव होगा उसको कहने के लिए अपि शब्द आया क्योंकि जैसे जागृत अवस्था देने के लिए हमारा अदृष्ट कारण है ऐसे स्वप्न अवस्था देने के लिए भी हमारा अदृष्ट कारण है उसे अधिक स्व स्वप्न होगा कर्म उद्भव च सती इति अपिना उचित पहले ये स्वप्न हेतु कर्म को क्षीण करना यह पहला काम है अर्थात स्वप्न जितना कम हो स्वप्न बहुत अधिक है तो ये जो दिवा स्वप्न अधिक होगा दिवा स्वप्न था मनोराज्य जागृत है बैठे बैठे कुछ ना कुछ कहाँ चिंता चलता है ये सब पहले घट जाना चाहिए जागृत हम उसको कहते हैं जिस हमको लगता है अलग अहंकार तो इस समय में कार्यरत है मैं मैं इस प्रकार स्पष्ट हमको भान हो रहा है स्वप्न किया तब तो वो मैं मैं का स्पष्ट भान नहीं रहेगा जैसे मुझे मनोराज्य करता है कहा चलता है उस समय में जब मनोराज्य पूरा हो जाता है आकर के कहता है हा मैंने सोचा कि मनोराज्य चलने का समय में वो नहीं है इसी प्रकार स्वप्न में भी वो चलने का समय में मैं देख रहा हूँ ऐसा भान नहीं है अर्थात अहम का अनुभव ये मनोराज्य स्वप्न में बहुत कम आता है और साधना का उद्देश्य है कि अहम का अनुभव को लगातार बनाए रखे ये मुख्य अंश है मतलब वेदांत में हमको वही प्रधान करना है कि अहम अहम सर्वदा स्मरण होते रहे ये अहम परिच्छिन्न हो अपरिचिन्न हो बाद की बात है पहले अहम का अनुभव सर्वदा आना चाहिए तो जितना हम जागृत अवस्था में रहते हैं उनको अहम का ये भान रहता है स्वप्न मनोराज्य चले जाने से वो भान नहीं रहता है इसलिए ये दोनों को पहले हटाना है तो उसको हटाने के लिए हम ये सुशुसि को हटाओ वो हटाओ बार बार उद्यम करते हैं और ये मनोराज्य स्वप्न हटने का सबसे बड़ा उपाय है शास्त्र का विचार क्योंकि बुद्धि को लगाएगा बुद्धि जब लगेगा आप सो नहीं पाएंगे अर्थात तो मनोराज्य नहीं हो पाएगा ये अर्थात सात्विकता बढ़ाने का ये उपाय है स्वप्न तो, हेतु कर्म जितना क्षीर्ण हो जाएगा इसलिए कहते हैं तो ना जागृत रहना है हमेशा लगे रहना है अगर हम विचार में नहीं लगे रह पाए तो सेवा इत्यादि में लगे रहना ये सोना नहीं चाहिए जितना कम ये जाए अपि दो शब्द के द्वारा पुनर पुनरथ जागृत धर्म जागृत अदृष्ट क्षय हो गया अपि शब्द के द्वारा स्वप्न अदृष्ट उद्भव हो गया धीशना, भासंते, तान तत्र नाइंद्रिया स्थूला विषयाच सीषण श बुद्धियात्म भाषणत्म विषया भाषंते तुमूय सोपीती नप्नेपन में बाह्य इंद्रिय कार्य नहीं करते बाह्य इंद्रिय स्वप्न में रहेंगे क्योंकि ये जो इंद्रिय है ये स्थूल शरीर का अंश है ना सूक्ष्म शरीर का अंश है सूक्ष्म शरीर का तो स्वप्न में सूक्ष्म शरीर रहेगा इसलिए इंद्रिय रहेंगे वहां रहने पर भी कार्य नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका गोलक नहीं रहेगा जैसे स्वप्नों में स्थूल शरीर के साथ संबंध नहीं रहने से स्थूल शरीर कार्य नहीं कर पाता है जीवन इसी प्रकार की जो इंद्रिय है वो सूक्ष्म है सूक्ष्म इंद्रियों को कार्य करने के लिए स्थूल गोलक के साथ संबंध चाहिए वो गोलक के साथ संबंध कट जाएगा क्योंकि स्थूल शरीर से अलग हो जाएगा इंद्रिय रहने पर भी गोलक संबंध नहीं रहने पर कार्य नहीं कर पाएंगे तो अर्थात तो बाह्य इंद्रिया स्थूला विषयाच न सन्ती बाह्य इंद्रिय उस समय में नहीं रहते बाह्य इंद्रिय नहीं रह गोलक संबंध नहीं रहता विषय भी नहीं रहते उस समय में स्वप्न में बाह्य विषय नहीं रहता है फिर कहाँ से आते हैं किंतु भीषण शब्द बुद्धियात्मान भाषणत्मानो विषया भाषणते भीषण शब्दित बुद्धि भीषण शब्द का अर्थ होता है बुद्धि बुद्धि आत्मा ये अर्थात बुद्धि ही उनका स्वरूप है स्वप्न में जो विषय दिखते है वो बुद्धि ही उस रूप बन जाता है जैसे मिट्टी घट बन गया ऐसे बुद्धि स्वप्न में दिखने वाला विषय बन जाता है इंद्रिय इंद्रिय कर्म दोनों मन को छोड़ के, मन को मन पे अंतर इंद्रिय हाँ वहाँ बाह्य इंद्रिय नहीं रहता बाह्य इंद्रिय का गोलक संबंध नहीं रहा अंतर इंद्रिय अंतर इंद्रिय का मतलब मन बुद्धि उसका जो गोलो को कहने से उनका गोलको वही अंतकरण है चित्त है वो संबंध उसका रहता है भीषण शब्द बुद्धि आत्मा नीषणा शब्द जो बुद्धि बुद्धि ही उनका स्वरूप है कैसा स्वरूप है बासना बासना है रूप नंबर टिप्पणी दिया नंबर टिप्पणी नीचे वासनाभि जनिता अर्थात वासना के द्वारा वो होते हैं बनते हैं वासना विशिष्ट बुद्धि परिणाम रूपा इति इतिष्कर्ष वासना विशिष्ट बुद्धि का परिणाम जैसे बुद्धि का परिणाम ब्रह्माकार वृत्ति भी है जिसमें अहम ऐसे बुद्धि हुआ इस समय में कोई और अन्य वासना गटाकर पटाकर वो सब नहीं आते हैं किंतु स्वप्न में जब होते हैं कहते हैं कि वासना विशिष्ट वो सब गटाकर पटाकर नदी पर्वत सब स्वप्न में देखते हैं तो उसको कहते हैं वासना विशिष्ट बुद्धि का परिणाम हो शुद्ध बुद्धि का परिणाम हो जाएगा तो ब्रह्माकार वृत्ति होगी अच्छा <coughs> मूल में वासनात्मा विषया भाषंते स्वप्न अवस्था में तान अन्वीति उनको अनुभव करते हुए स्वपीती अर्थात स्वप्न देखता है तेसम प्रापक उपन्यष्यति ये वासना विषय कहाँ से आए कहते हैं काम जन काम से होते हैं टीका में काम ग्रहणम कर्मा विद्योर उपलक्षणार्थम काम से स्वप्न में वासना आकर के नाना विषय दिखते हैं ये काम कहाँ से है तो कहते हैं काम शब्द कह करके उसके द्वारा कर्म और अविद्या ये दोनों को लिया जाता है अविद्या होने से काम होगा काम होने से कर्म करेगा कर्म करने से अदृष्ट होगा अदृष्ट के चलते स्वप्न में पदार्थ दिखेंगे तो यहाँ काम ज्ञान कहने का अर्थ अविद्या काम कर्म ज्ञान इस प्रकार की कर लेना है इसको कहते हैं उपलक्षणा तद ग्राहक सती तद ग्राहकत्व उसको भी ग्रहण कराएगा उससे भिन्न को भी ग्रहण कराएगा कामो कहने से कामों को लेगा कर्म और अविद्या को भी लेगा अवस्था दो कल्पना ब्रह्मणी दर्शय तत्रुप्ति कल्पना दर्शयती अभी दो अवस्था का कल्पना ब्रह्म में हो गया क्या क्या अवस्था जागर ये दोनों अवस्था को दिखा करके कहते हैं दर्शयत्वा ब्रह्मणि दर्शयति दर्शित तेव ब्रह्मी सु कल्पना पीता सर्वान विशेषानी मधुर माया भोजन कहा गया पीत्वा सर्वान् विशेषान सर्वे विशेष विशेष कौन है सर्वे विषया ये विषय आने से विशेष बन गया विषय नहीं है तो निर्विशेष हमारा बुद्धि जितना निर्विशेष चले विषय नहीं हो ये जितना चलेगा यही अभ्यास करना है विषय आएगा तो उसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे पहले विचार करना ये क्यों आता है हमको ये बिल्कुल चाहिए नहीं फिर भी आता है कहते तो चाहिए तो पीड़ा देने वाला चीज तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं फिर भी आते हैं तो उनको विचार करके उसको हटाना है कि क्यों आया तो ऐसे जैसे पीड़ा देने वाला चीज को हम हटाने के लिए आग्रही होते हैं ऐसे सुख देने वाला चीज को भी हम आग्रहपूर्वक हटाना चाहिए ये चीज जो आकर के सुख देने का सुखाकार वृत्ति करता है क्यों आता है नहीं आता आना चाहिए निर्विशेष वृत्ति होना चाहिए अहम अहम इतना ही वृत्ति होना चाहिए और हम शास्त्र सुनते हैं कि अहम तो निरवच्छिन्न है अर्थात तो कोई उसमें परिच्छेद नहीं है हमको अगर हमारे पहले अधिक समय होने लगेगा और शास्त्रम सुनते रहते हैं कि हम अपरिच्छि न है असंग है वही हम अपरिच्छाकार है, है। तो इसलिए ये विषय को जितना हटाना है बुद्धि से विषय आया तो उसके पीछे पड़ जाना है ये क्यों आया क्यों आया एक दिन कौन बोला अच्छा ये जो नीचे सब लगाए ना जो बंदर नहीं घुस पाएंगे बोल के तार भक्त नहीं हे तो जयपाल बोला कि यहाँ ओ साइड से आते हैं बंदर और बोला वहां वो लोग नहीं लगा लेते हैं बोले ना उनका मतलब जो बगल में है ना वो जो कृष्ण वाले तो बोला वहां एक बंदर घुसेगा तो सभी लोग मिलकर के उसका पीछे पड़ जाएंगे तो तो जैसा अर्थात तो एक बंदर घुसा तो सभी लोग मिलकर के उसका पीछे पड़ जाएंगे हम सोचे ऐसे बुद्धि में जो विचार आ जाता है इसका पीछे हम हमेशा क्यों नहीं पड़ जाते हम लोग तो उसको ऐसे ही भगा देना चाहिए जैसे बंदर घुसने से लोग भगा देते हैं तो बुद्धि में विषय आने से ऐसा ही उसको भगाना है ये क्यों आया कहा से आया उसको निकालो तो उसके पीछे पड़े रहना है उसके साथ हम अगर दोस्ती करते रहेंगे रस मिलता रहेगा तब तो वो भागेगा नहीं हमको हम आकार वृत्ति अधिक होगा नहीं उसलिए बहरागी इत्यादि की आवश्यकता दृढ़ सर्वे विशेषा विशेषा हो गए विषया स्थूल सूक्ष्म स्थूल विषय इंद्रिय ग्राह्य सूक्ष्म विषय मन का चिंतन मनोराज्य ये सब जागरित तो स्वप्न रूपास जागरित तो अवस्था में विषय है स्वप्न अवस्था में विषय है तान पीतवा पीतवा का अर्थ स्वात्मनी अज्ञाते प्रविलाप्य अपने में उसको लय करके अपने में अर्थात तो अज्ञाते जो सुसुप्त अवस्था है वो अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म अवस्था है इसलिए कहते हैं अज्ञात शुद्ध ब्राह्मी स्थिति नहीं है सात नंबर टिप्पणी अज्ञाते अज्ञाते का अर्थ सात नंबर टिप्पणी में कहते हैं अज्ञावृते इति तत्पाधान्यवत अज्ञानेन आवृत यदात्मा उस आत्मा में कारणात्मना वो कारण आत्मना वो कारणरूप है कारणशरीर कहते हैं अज्ञान तत्धान्य अर्थात अज्ञान प्राधान्येन <laughs> मूल में स्वात्म अज्ञाते प्रविलाप्य स्थूल सूक्ष्म लय हो गया अर्थात उस समय में वो सारे विशेष सा रहित होकर के निद्रा में अभिभूत हो जाता है कारण भाव न ती कारण भाव नहीं रहेगा <coughs> मतलब कारण न तिषति कार्य रूप नहीं रहेगा जागर स्वप्न कार्य है वो नहीं रहेगा ये भगवान भाष्यकर ये पंचीकरण में ये लक्षण देते हैं जागृत स्वप्न और सुसुक्ति का इंद्रियर अर्थ उपलब्धि ईर जागृतम इंद्रिय के द्वारा अर्थ का उपलब्धि होना ये जागृत अवस्था है तो हमको जब इंद्रिय के द्वारा अर्थ उपलब्ध हो रहे हैं तब हम जागृत में है और करणानाम उपसंग उपसंगारे करण जब उपसंहार हो जाएंगे करण अर्थात इंद्रिय करुणा नाम उपसंहारे जागरित संस्कार ज प्रत्यय स विषय स्वप्न करुण उपसंगार हो गए किंतु जागरित संस्कार जो प्रत्यय प्रत्यय था ज्ञान जागरित संस्कार से हमको स्वप्न में ज्ञान होता है और स विषय स्वप्न विषय रहते हैं सूक्ष्म विषय उसको कहा जाएगा स्वप्न तो करुणा नाम उपसंग जागरित संस्कार ज प्रत्यय स स्वप्न विषय भी रहेंगे और सर्व ज्ञानो उपसंगारे बुद्धे है कारणात्म अवस्थान सुसुप्ति बुद्धे है कारणात्मना अवस्थानम बुद्धि कारण रूप से चला जाएगा अर्थात बुद्धि का कोई कार्य नहीं रहेगा तो कार्य क्या बुद्धि का ज्ञान होना तो अर्थात सर्व सर्व ज्ञानो उपसंगारे सारे ज्ञान उपसंगार हो जाएगा कोई विशेष ज्ञान नहीं होगा नहीं होने से बुद्धि भी कारण रूप से चला जाएगा ये हो गया सुसुति की जो है वो वर्तमान के भी हाँ, के के भी भी चाहिए जब भी जागृत अवस्था में सब अनुभव हुआ है तो चित्त में पड़ा है सब आएगा कभी कभी स्वप्न में ऐसा पदार्थ देखते हैं जो कि इस जन्म में नहीं देखा कभी कभी ऐसा देखते हैं कि वृक्ष के ऊपर तालाब है वो तो असंभव हो जाएगा किंतु तो कभी कभी ऐसा देखते हैं, ऐसा है कि पर्वत है बहुत सारे जंगल है वहाँ एक मंदिर है रास्ता बहुत कठिन है और वहाँ जा रहा है दर्शन करने के लिए कैसा इस जन्म में तो ऐसा कोई देखा नहीं तो कहेगा कि ऐसे मतलब पता तेज पूर्व जन्म में हो सकता है स्वामी जी जी स्वामी जी वृद्धि आदि जड़ होने पर भी जो वृद्धि व्यक्ति जो होता है जो फिर वृत्ति व्याप्ती शब्द का अलग ही कुछ अलग है व्याप्ति शब्द तो का अर्थ संबंध तो वृत्ति व्याप्ती अर्थात वृत्ति है संबंध विषय है न सह विषय के साथ वृत्ति का संबंध सामने में घट है अंतकरण चक्षु के माध्यम से निकल करके जा करके घट के साथ संबंध होना इसको कहा जाता है वृत्ते है व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति तो व्याप्ति का अर्थ संबंध तो ये वृत्ति का व्याप्ति इसी प्रकार की फल हो गया वो वृत्ति के ऊपर जो चिदाभास होता है उसको कहा जाता है फल चिदाभास का संबंध होना इसको कहा जाता है फल व्याप्ति यहाँ व्याप्ति शब्द का अर्थ संबंध तो वास्तविक चैतन्य यहाँ ना कुछ करता है ना उसका कोई यहाँ कोई भूमिका है चैतन्य का प्रतिबिंब हो जाना ये हो गया फल फल का संबंध हो जाना विषय के साथ साथन हुआ व्याप्ति शब्द का अर्थ यहाँ तो स्वामी जी जो काम जन जो लिखा हुआ है काम जन तो खुद जड़ जाए वो कैसे जनगा उसको कैसे काम जन कहीं भी कुछ भी जनक आएगा मतलब चैतन्य का संबंध से जब तक चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं होगा कहीं भी कुछ घटेगा नहीं तो ये जो काम जन्य काम हो, ये बुद्धि में है कहा गया कि बुद्धि का परिणाम हो जाता है भीषणा शब्द तो बुद्धि आत्मान तो भीषणा अर्थात बुद्धि बुद्धि में तो चैतन्य का प्रतिबिंब होगा ही होगा तो ये बुद्धि का परिणाम हो जाना अर्थात चैतन्य का संबंध से ये बुद्धि परिणाम हो जाना तो बुद्धि का घटाकार परिणाम क्यों हुआ क्यों अहमाकार ब्रह्माकार परिणाम नहीं हुआ उसके लिए कहा कि जैसे पहले वासना है तो ये वासना यही अर्थात तो काम शब्द का अर्थ यही कहा जाता है तो ये सब जड़ पदार्थ सर्वदा चैतन्य प्रतिबिंबित तो होकर ही कार्यक्षम होते है आगे तत्र आनंद प्राधान्यम अभिप्रेत्य विशीनष्टि सुसुप्ति अवस्था में आनंद प्राधान्यम आनंद का अनुभव करता है आनंद प्राधान्यम अभिप्रेत्य अभिपाय करके कहते हैं मधुरभूंग सुसुप्ति में मधुर का मधुर तथा आनंद का अनुभव करता है अवस्था अवस्थात्र मायाकृत मिथ्याभूत प्रतिबिंबक अस्मासु संबंधिताव आपाद्य अस्म भोजयत ब्रह्म वर्त अवस्थात्रीनो अवस्था मैया कैसे समस्े माया कृत माया के द्वारा तीनों अवस्था माया के द्वारा किया गया तो इसलिए अतुरी हो गया बाकी चतुर्थ जो है तुर्य कहते हैं मिथ्या भूत ये तीनों मिथ्या हैं तो ये जो तीनों अवस्था हुए ये तीनों अवस्था कहा हुए ब्रह्म में अक्सर सर्वत्र कहा गया ब्रह्म में हुआ माया कृत माया के द्वारा किया गया किन्तु हुआ ब्रह्म में अभी कहते हैं हुआ तो ब्रह्म में किंतु प्रतिबिंब कल्पेश असमसु संबंधिता इध्य प्रतिबिंब कल्प कल्प अर्थात तो प्रतिबिंब जैसे कौन है कहते हैं अस्माशु हम लोग प्रतिबिंब जैसे हैं ये जीव उचित भाषा है उसमें संबंधतम ईव आपाद्य जीव में संबंध जैसा करवा दिया ब्रह्म हुआ सोए में ब्रह्म में तीनों अवस्था हुआ किंतु जीव में जैसा संबंध बनवा दिया वास्तविक जीव में कोई संबंध भी नहीं होता क्योंकि जीव तो वास्तविक है ही वही चैतन्य किंतु प्रतिबिंब जैसा हम लोग है हम लोग के साथ संबंधित आपाद्य व कहते हैं जैसे संबंध करवा दिया आपाद्य अस्मान भोजयत ब्रह्म वर्तते हम लोगों को भोग करवाता हुआ सब वो किया करके हम लोगों को भोग करवाता है तो, तो, माया अथवा ब्रह्मी एव अवस्थात्रयम इसलिए ब्रह्म में ही ये तीनों अवस्था जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों ब्रह्म में ही है तद्वंतो जीवा माया भी ब्रह्मणि च ब्रह्मी सु परिशुद्धे परिकल्पित तीनों अवस्था ब्रह्म में ही रहा और ऐसे तीनों अवस्था वाले हो गए जीव और माया भी हो गया ब्रह्म ब्रह्म परिशुद्ध है उसमें ये सर्व परिकलिता तीनों अवस्था ही ब्रह्म में कल्पित है तीनों अवस्था वाला जीव है ये भी कल्पित है और माया भी जो ब्रह्म है जो जीव को भोग करवाता है वो भी कल्पित है माया भी अर्थात ईश्वर ईश्वर भी कल्पित है ईश्वर भी कल्पित है जीव भी कल्पित है अवस्था भी कल्पित है तीनों कल्पित पदार्थ में ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होकर के अल्पज्ञ अल्प जीव को ये भोग करवाता है कहते ना कि मतलब गलत किया कोई और आरोप कर दिया किसी दूसरे के ऊपर क्यों वो कमजोर है इसलिए जीव अपना कमजोरी जब तो स्वीकार करता है ईश्वर उसको भोग करवाते है माया भोजयन नसमान हम लोग को भोग करता हुआ करवाता हुआ आगे तसे व्राह्मणो अवस्था त्रयाति तत्व विज्ञप्ति मात्रत्व दर्शयती वही जो ब्रह्म है वास्तविक अवस्था त विज्ञप्ति मात्रम दर्शयती विज्ञप्ति और ज्ञान रूप ब्रह्म तीनों अवस्था से अतीत है केवल ज्ञान रूप है इसको कहा गया तूर्यम चतुर्णाम पूर्णम तूर्यम इति तये चतुर शब्द से छत्यय होकर के तुरिया बना चतुर्णाम पूर्णम तो डट प्रत्यय होकर के आगे छ छ हुआ ना यहाँ डट और नहीं है छ ही है चतुर्ण पूर्णम तूरीयपत्ते है ब्रह्मण निर्देशात तो ब्रह्म को तूरीय कहा गया प्राप्त इति आशंक्य तो ब्रह्म तूर्य कहने से जो चतुर्थ है बाकी तीन रहेंगे क्योंकि चतुर्थ कहते हैं तो बाकी तीन रहेंगे पुरोपक्षी का संख्या है तो रहेगा तो अभी सद्वितीयत्व हो गया असंख्य सिद्धांत कहते है कि कल्पित स्थान त्रय संख्या अपेक्षीय कल्पित स्थान त्रय जागर स्वप्न सुसुप्ति तीनों कल्पित स्थानों को ले करके चतुर्थ कह दिया गया इसलिए न स्द्वितीय न वास्तविक कोई सद्वितीयत्व नहीं आता है माया संख्या कहा गया माया संख्या तुरय अच्छा तो अभी जो तूर्य हुआ ब्रह्म हुआ अभी वो माया विशिष्ट हो गया तो माया भी हो करके ये चतुर्थ हुआ जैसा कहते ना कि कोई तो वास्तविक धनी है और कोई माया से बहुत सारे पैसा दिखा करके तो अपना बैग में भर दिया वो कहते तो माया भी धनी तो जो माया भी धनी है वो वास्तविक धनी जैसा उत्कृष्ट है क्या इसी प्रकार की ये जो माया भी ब्रह्म हुआ ये भी निकृष्ट हो जाएगा ये कहने का तात्पर्य माया भी तो ना निकृष्ट तो ब्रह्म में माया हुआ तो ब्रह्म निकृष्ट हुआ कहते हैं कि नहीं परम तो यद तो परम ब्रह्म तद नोश्मी तो आ गया परम अर्थात श्रेष्ठ माया यहाँ मतलब वेदांत का बड़ा तात्पर्य तात्पर्यपूर्ण वाक्य आ गया माया द्वारा ब्रह्म तत्व संबंधे अभी माया के द्वारा ब्रह्म का तत्व संबंध तत्के ऊपर आठ नंबर टिप्पणी है वहा आठ नंबर लिखना है लिखा है अच्छा वो शायद पढ़ा हुआ किताब और जो टीका तो में तद है ना तत् संबंध है वहां आठ लिखना है नीचे आठ नंबर टिप्पणी दिया है तद तो यी माया माया के द्वारा ब्रह्म का माया के साथ संबंध होगा तो इसलिए प्रश्न करते हैं जब ये अर्थात साधक जीवन का अंतिम प्रश्न है ब्रह्म में माया कैसे आएगा तो यही उसका उत्तर है ब्रह्म में माया माया से आएगा ये अंतिम उत्तर है यह अंतिम प्रश्न है उसका अंतिम उत्तर भी यही है ब्रह्म में माया माया से ही आएगा होने पर भी स्वरूप द्वारा नत नत संबंधो तत संबंधो अस्थि वो करते हैं स्वरूप द्वारा उसका संबंध नहीं है इति कुतो निकृष्टता संबंधे को संबंधो करना है संबंध प्रथम एक वचन अर्थात तो ब्रह्म का माया के साथ संबंध होने से ब्रह्म माया भी बनकर के निकृष्ट हुआ कहते हैं कि ये जो माया के साथ संबंध हुआ ये कोई वास्तव नहीं है ये भी माया से हुआ अर्थात हम जीव है ये स्वीकार कर लेना माया भी अर्थात जीव बन गया ईश्वर बन गया कुछ भी हुआ ये माया से तो जागृत अवस्था में जब कुछ भी पदार्थ दिखता है ये भी अगर होगा कि ये तो केवल प्रकाशित करता है ये मनो एक चीज है वो उसको ग्रहण करता है ऐसे जितना हम अपने को अलग रखें तो जागरूकता बचता वेदांत का अभ्यास है नहीं तो जितना समय सुनेंगे उतना समय तो ब्रह्म जैसे गए व्यवहार में तुरंत से बदल जाता है तो जितना जितना इसको हम व्यवहार में काम में लगाए अच्छा ये श्लोक एक बार उच्चारण करेंगे फिर प्रज्ञाशु प्रत स्थिरचर निक्याप्य लोका भूदास्तनोदभाषिता पीछे सर्वान्शेषा सर्वां मधुरभुं मोजय न माया संक्या ये सब श्लोक मनन के लिए महान मनन नहीं निधिध्यासन के लिए ये सब महान उपयोगी है जब और कोई काम नहीं है आप कहीं बैठे हैं चुप चल रहे हैं कहीं गंगा किनारे बैठे हैं ये सब श्लोक निधिध्यासन कराने वाले चीज है तो जैसे जैसे आप इसका अर्थ चिंतन करते जाएंगे आपका अवस्था ऐसे सब लय हो जाएगा अंतिम में आप स्थिति में पहुंच जाएंगे टिप्पणी तो तो कौन सा कौन सा पृष्ठ में तीन तो अच्छा एक नंबर टिप्पणी स्थूलतमत्वम स्थि का अर्थ स्थूलत्व का जागृत अवस्था में जो अनुभव होता है इसका अर्थ कहे तच्छ तच्छ अर्थात ये जो जागृत अवस्था में अनुभव होने अच्छा अच्छा जाना यहां इसके ऊपर कल हम बत, बताया था हम जागृत अवस्था का सुख दुखो को स्थूल कहते हैं और स्वप्न अवस्था का सुख दुखो को स्वप्न सूक्ष्म कहेंगे ये सुख दुखो कैसे स्थूल हो जाएगा ये तो सूक्ष्म दुख तो अंतकरण का चीज है ना ये स्थूल कैसे हो जाएगा इसलिए कहते हैं विशेष स्थूल होने से हम सुख दुखो को स्थूल कहते हैं ये दिया तच्च तद विषय सुख दुखादि तो प्रयुक्तम क्योंकि वाक्य कैसे आरम्भ होता है भोग सुख दुखादि साक्षात्कार भोग शब्द का क्या अर्थ है सुखदुखादि दुखादि साक्षात्कार तेसम स्थभिष्टत्व ये जो सुख दुख का साक्षात्कार हो रहा है ये स्थभिष्ठ कैसे हो जाएगा स्थभिष्ठ स्थूल ये सुख दुख का अनुभव ये स्थूल कैसे हो जाएगा ये प्रश्न उत्तर दिया टिप्पणी में तच तच अर्थात सुख दुख जो स्थूल हुआ वो कैसे हुआ तद विषय सुख दुखादि स्थूलतम प्रयुक्तम तद विषय अर्थात साक्षात्कार का जो विषय सुख दुखादि उनका स्थूलतम और तद विषय निष्ठ स्थूलतम चेष विषय में स्थूलतमत्व तो रहने से सुख दुख में स्थूलत्व सुख दुख में स्थूलत्व रहने से सुख दुख का जो साक्षात्कार वो भी स्थूल हो गया इंद्रिय ग्राह्य होने से विषय स्थूल विषय स्थूल से सुख दुख स्थूल सुख दुख स्थूल होने से सुख दुख का जो साक्षात्कार वो स्थूल हुआ तथ तथा तत्कार साक्षात्कार जो स्थूलतम तम क्योंकि पंक्ति क्या है साक्षात्कार ते स्थभिष्ठस्व तेसम के साथ साक्षात्कार स्थभिष्ठत्कार स्थूल हो गया तो साक्षात्कार किसका हुआ था सुख दुख का तो साक्षात्कार स्थूल क्यों हुआ क्योंकि उसका कारण है सुख दुख वो स्थूल हो गया सुख दुख स्थूल क्यों हुआ उसका कारण विषय वो स्थूल हो गया तो इसको दे दिया तत्व तो तत्व तो था तो साक्षात्कार तत् जी यही तो समझ यही तो बात कर रहे हैं सुख दुख स्थूल क्योंकि विषय स्थूल जब विषय सामने में है आप लड्डू खा रहे हैं मिर्ची खा रहे हैं तो मिर्ची मजबूरी से खाना पड़ता है लड्डू आनंद से खा रहे हैं तो सुख और दुख दोनों होने लगा तो क्यों हुआ कहेंगे लड्डू और मिर्ची दोनों स्थूल हो गए इसलिए उसे जो हुआ सुख दुख ये स्थूल हो गया बैठे बैठे मनोराज्य कर रहे है क्या मनोराज्य इतना वो हमारा हानि कर दिया इससे दुख हुआ और इतना उससे हमको लाभ हुआ ये सुख हो गया ये दोनों ही यहाँ विषय सामने कुछ नहीं है ये दोनों विषय सूक्ष्म होने से सुख दुख सूक्ष्म हो गया तो विषय को लेकर के सुख दुख सुख दुख को लेकर के साक्षात्कार स्थूल और इंद्रिय ग्राह्य सूक्ष्म जो कि केवल मनोमात्र मनोमात्र होता है वही कहना विषय अगर स्थूल है अर्थात साक्षात इंद्रिय ग्राह्य विषय होकर के तत्जन्य वृद्धि हो रहा है लड्डू और मिर्ची खा रहे हैं उस समय में सुख दुख हो रहा है इसको कहा जाएगा स्थूल क्योंकि लड्डू मिर्ची साक्षात इंद्रिया ग्राह्य हो रहा है लड्डू मिर्ची नहीं है कल खाया था और तत्जन्य सुख दुख हो रहा है तो इसको कहा जाएगा अभी सूक्ष्म हो गया क्योंकि अभी सामने में नहीं है इंद्रिया ग्राह्य नहीं है तो सूक्ष्म हो गया सुख दुख होगा सूक्ष्म होगा टीका ए टिपणी में साक्षात्कार तरह साक्षात्कार विषय तेज वही साक्षात्कार विषय तच का अर्थ क्या तद विषय सुख दुखादी स्थूलतम प्रयुक्त ना, ना तच का अर्थ सुख दुख सेष्ठ स्थूलतम के टिप्पणी है न तच का अर्थ साक्षात्कार स्थूलतम ये तच का अर्थ साक्षात्कार स्थूलतम साक्षात्कार विषय सुख दुख दुखादि स्थूलतमत्व प्रयुक्तम ये हुआ और ये क्यों हुआ तद विषयनिष्ठम स्थूलतमत्वय स्थूलतमत्व रहा विषय स्थूलतम था विषय इंद्रिय ग्राह्य इंद्रिय ग्राह्य विषय होने से सुख दुख को स्थूल और साक्षात्कार को स्थूल कह दिया गया अभी प्रथम श्लोक पूरा हुआ तो प्रथम श्लोक में ये कहा गया कि विधि मुखे विषय का प्रतिपादन किया गया और ब्रह्म में अवस्थात्रय दिखा करके ब्रह्म माया से जीव में उसको अनुभव करवाता है इस प्रकार के कहा गया और जो ब्रह्म ये हमको अनुभव करवा रहा है वो ब्रह्म हम ही है तद पद से आरम्भ करके तुम पद के साथ ऐक्य कहा गया अभी द्वितीय में तीनों अवस्था को तुम पदों में दिखाएंगे क्योंकि जीव मानता है ना मेरे को ही अनुभव हो रहा है तो तुम पद में अवस्था त्रय दिखा करके तुम पद तत्पद ही है इस प्रकार के दिखाएंगे क्योंकि जब अनुभव अंतिम में होगा मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म में ही हूं तो इसी प्रकार की वह पार्श्व से ऐक्य होना चाहिए जो घट है वो मिट्टी है जो मिट्टी है वो घट है इस प्रकार के की ने या नहीं यहाँ मुख्य सामान अधिकरण तो जो घट है वो मिट्टी है वहां आप दोनों पार्शो से सामान अधिकरण नहीं कर पाएंगे यहाँ किंतु उभ पार्शो से इसको दिखाएंगे आगे श्लोक के द्वारा टीका में विधि मुखे नस्तु प्रतिपादन प्रति प्रक्रिया में विधि मुखे न और निषेध मुखे दो प्रकार के विषय प्र, का प्रतिपादन होता है विषय का प्रतिपादन प्रक्रिया को आलम्बन करके तदर्थ न उपक्रम्य तस्थत्व प्रत्यगत म छूट गया प्रत्ये मत्यगात त तो आधा के आगे और म करना है प्रत्या प्रत्या उसके मात्र तो है उक्तम तदर्थ से उपक्रम करके तस्य वही तदर्थस्य त्वमर्थत्वम जो तदर्थ है वही त्वमर्थ है प्रत्येगात्म प्रत्येगात्म मात्र कहा गया अभिधेय फलोक्त्या संबंध अधिकारीण चूचित अभेय अभिधेय विषय हो गया ऐक्य कथन करना फल फल हो गया अनर्थ निवृत्ति मैं ही ब्रह्म हूँ असंग कुकुटस्थ हूँ तो अनर्थ का निवृत्ति हो तो अभिधेय फल ये दोनों कथन करके संबंध अधिकारी ये दोनों का भी सूचित सूच, मतलब सूचित किया गया उसको टीका में कह देते संप्रति निषेध द्वारा वस्तु प्रतिपादन प्रक्रिया में अभी निषेध मुखो से वस्तु का प्रतिपादन करेंगे अर्थात तो जो अनुभव हो रहा है वो सब नहीं है ये जीव में ये अनुभव हो रहा है ये सब नहीं है कह करके निषेध करके तमर्थे न उपक्रम्य तस् तदर्थ असंसारी ब्रह्म मात्रत्व प्रत्यायति ये श्लोक में तोमर्थ से आरंभ किया जाएगा तोमर्थ में तीनों अवस्था दिखाएंगे दिखा करके तस् तदर्थ अर्थात वो ब्रह्म है असंसारी ब्रह्म मात्रत्व प्रत्यायति ज्ञापयती प्रत्याय न करना ज्ञापन ज्ञान प्रत्यायति ज्ञापयती पहला श्लोक है ये वस्तु निर्देशात्मक ये दोनों ही वस्तु निर्देशात्मक है ये भी वहाँ तत्पद का आरंभ करके तत्पद में अवस्थात्रय दिखा करके तुम पद के साथ ऐक्य किए यहाँ तुम पद से आरंभ करेंगे तुम पद में अवस्थात्रय दिखाएंगे यही जो तुम पद में जिसमें अवस्थात्रय अनुभव होता है यही तत्पद ही है दोनों ही वस्तु निर्देशात्मक यो विश्वात्मा श्लोक ठीक है आज समय हुआ ओ शंकर शंकरचार्य केशव वागरायण शूद्रभाष वंदेन् भगवत ईश्वर मूर्तिभाजवद दक्षिणा दक्षिणामूते नमः